लिप्ते तथा एक सर्वूता न लिप्य से लोकदुखेन बाह्य यथा यहाँ सर्वोक चक्षु न लिप्यते चाकुष बाह्य दोष एक नीप्यते बाह्य यहालोक चक्षु सूर्य चाक्षुष बाह्य दोष न लिप्यते यथा योक चक्षुष सूर्य चाकूषि बाह्य दोष न लिप्यतेलोक सभी प्राणियों जैसे जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु चक्षु सूर्य है ना चक्षु सूर्य का अर्थ करना की चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता देवता हाँ चक्षु सूर्य में सामान दिकरण है ना समान विभक्ति तो कैसे अन्य होगा चक्षु सूर्य कैसे बनेगा तो चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य ऐसा मतलब जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता चक्षु का अधिष्ठाता देवता कौन सूर्य तभी चक्षु में विकृति होने पर सूर्य की आराधना की जाती है देवता की कृपा ऐसी वैसे आरोग्य में छेद भास्कर कहा भी गया है चक्षु के लिए अच्छा है और वहाँ पुरी के पास क्या है लोलान कुंड है कोणार्थ के पास हाँ, लोला सूर्य की आराधना करते हैं चर्म रोग की निवृत्ति के लिए देखिये तो जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षुओं का अधिष्ठाता देवता सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चाकू सही बाय दो सही चाकू सही करते है चक्षु में होने वाले बाह दोस, चक्षु में होने वाले बाह दो बिंदा गया या तो उससे कीचड़ निकलता है ना क्या कहते मल, नहीं कुछ सफेद सफेद निकलता नहते कीचड़ कैसे चलो जो भी हो तो अब देखना तो जिस प्रकार है सभी प्राणियों के चक्षु का रिश्ता तार उठासुर चक्षु संबंधी मल आदि से जो मल निकलता है या मोतियाबिंद रोगों से मोटिया रोग से नहीं होता कौन लिपाईमान नहीं होता बोलो क्या चुना तो हाँ जिस प्रकार सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य चक्षु संबंधी दोषो से लिपाईमान नहीं होता तथा सर्वभूतांतरात्मा बाह्या एका लोक दुखे न लिप्यते उसी प्रकार सभी प्राणियों का पर से सभी अंतरात्मा बाह्य पर विलक्षण परमात्मा सकल इधर विलक्षण है परमात्मा से इधर जितनी वस्तु है सबसे विलक्षण कौन है परमात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा विलक्षण एक परमात्मा एक है ना कि सभी प्राणियों का अंतरात्मा विलक्षण एक परमात्मा लोक न लिप्यते की प्राणियों के दुखों से लिपाएमान नहीं रहता ये प्राणी को दुख होगा तो उसे परमात्मा मतलब प्राणियों के दुख दुख से प्राणी लिपायमान होंगे परमात्मा लिपायमान नहीं होगा ऐसा जबकि चक्षु का रिष्टाता देवता सूर्य चक्षु में बैठा है फिर भी चक्षु के दोस्त से वो लिपामान नहीं होता इसी के अंदर परमात्मा बैठने पर भी जो शोकमु दुख होते हैं प्राणियों को उसे परमात्मा लिपायमान नहीं ऐसा बताया तो क्या बोला करते एक मिनट यहाँ जो चक्षु इंद्री का रिश्ता देवता सूर्य है चक्षु इंद्री का रिश्ता देवता दे क्या है और विकार जब भी आएगा चक्षुस देखो यहाँ पर नहीं नहीं चक्षु सब तो शक्ति से इंद्री का ही वाचक है बात इस मजब यहाँ पर ठीक है चाकू से शब्द जब आता है ना तो फिर चक्षु गोलक को वहां पकड़ लेना चक्षु कर चक्षु इंद्री पकड़ना और चक्षुत ही कर चक्षु गोलक संबंधी लोग है ना ठीक है ऐसा कर लेना वहां चक्षु गोलक संबंधी बात लेना। देखिए जी इसमें व्याख्या में एक त्रैलोपनिषद का मंत्र है आदित्यस चक्षुर्भूतवा अक्षिणी परिषद आदित्य मतलब सूर्य सूर्य चक्षु होकर चक्षु होकर मतलब चक्षु का अधिष्ठाता देवता होकर सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता देवता होकर चक्षु स्थान में प्रवेश कर गया कहा प्रवेश कर गया हाँ चक्षु में प्रवेश कर गया मतलब सूर्य चक्षु का रिष्ठाता देवता होकर आदित्य मतलब सूर्य चक्षु तो मतलब चक्षु का रिष्ठाता देवता होकर कहाँ प्रवेश कर गया चक्षु स्थान में जहाँ चक्षु रहता वहीं प्रवेश कर गया किसके साथ चक्षु के साथ मतलब चक्षु के प्रवेश से चक्षु का देवता कभी प्रवेश हो गया बताइए समझ में ऐसा अब चक्ष से जो निकलता है ना मल उससे जैसे अधिष्ठाता देवता लिपायमान नहीं होता नेत्र में जो रोग होते उससे लिपायमान नहीं होता वैसे सभी प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा प्राणियों के आध्यात्मिक आदि आदिदैविक और आदि भौतिक इन दुखों से लिपायमान नहीं होते क्यों लिपायमान नहीं होते तो यहाँ एक पद दिया है पहाया क्यूँकी वो सबसे कैसा है विलक्षण है सब में रहते हुए भी सबसे विलक्षण है ऐसा बाया है। जो करो उनको सब होता ना वो है ना चतु नाक्षुष बाह्य दोस तथा सर्वभूता न लिप्यते लोक दुखे नाया यहालोक चक्षु न लिप्यते चाक्षुष बाह्यदोष एक न लिप्यते लोक दुखे नाहया यथा सर्वलोक से यथा सर्व से चक्षु सूर्या चाशु सही बाह्य दो सही न लिप्यतेरात्मा एक तथा भूतांतरात्मा बाह्य एक लोक दुखे न लिप्यते यथा जैसे सभी प्राणियों का चक्षु लोक शब्द करते प्राणी जैसे सभी प्राणियों का सभी प्राणियों का चक्षु सूर्या है न तो जैसे सभी प्राणियों के चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य क्या से चक्षु बोलक में होने वाले बाय दोषों से लिपायमान नहीं होता चक्षु बोलक में होने वाले बाय दोष मतलब आगंतुक दोष जो जो दोष आते, है आते हैं ना वाय दोष का आगंतुक दोष जो दोष आते हैं मल आ गया रोग आ गया तो उन दोषों से लिपायमान नहीं होता है तथा उसी प्रकार सभी भूतों का सभी प्राणियों का अंतरात्मा सभी प्राणियों का अंतरात्मा बाह्या एक परमात्मा लोग दुखे न न कि प्राणियों के दुखों से लिपायमान नहीं होता है वो है सब में से दुखों से लिपायमान नहीं है अच्छा अब देखिए हाँ भाष्य में आत्मा तो अबिशेषे अपी रूप से होने पर भी जीवात्मा के समान परमात्मा में भी आत्मत्व समान रूप से होने पर भी दोनों में आत्म रूप से होने पर भी, दोनों में रहेगा क्योंकि दोनों आत्मत्व सामान्य रूप से होने पर भी जीवात्मा के समान परमात्मा में दोष नहीं होते हैं जीवात्मत परमात्मा दोषा न सम्भव संभव न भवती ठीक है आत्मत्व समान रूप से होने पर भी या आत्मत्व दोनों में समान रूप से होने पर भी जीवात्मा के समान परमात्मा में दोष नहीं होते हैं मतलब जीवात्मा में होते हैं और परमात्मा में नहीं होते हैं जीवात्मा के समान परमात्मा में नहीं होते हैं ऐसा कहते हैं तदिष्टान्तम आह इस विषय को साधिष्टान्तम आह दृष्टान्त के सहित कहते हैं दृष्टान्त में साधिष्टान्तम इस विषय को दृष्टांत के सहित कहते हैं सूर्यो यथास्व लोक चक्षु न लिप्यते चाक्षु सही बाहे दो एक भूतांतरात्मा न लिप्यतेया रश्मि भी ऐसा अस्मिन प्रतिष्ठित रश्मि भी ऐसा ऐसा सूर्य की या सूर्य रश्मियों का अर्थ है किरणों के द्वारा चक्षु में स्थित है या सूर्य किरणों के द्वारा किसमें स्थित है चक्षु में ये बात किरणों के द्वारा सूर्य सूर्य के प्रकाश हर जगह फैला हुआ है ना कमरेम भी, भी सूर तो सूर्य की किरण है कमरेम भी सूर्य की किरणें हैं, बाहर तेज किरणें हैं किरण है किरणें हैं। तो यदि आप खिड़की बंद कर देंगे तो ऐसी स्थिति रहेगी क्योंकि किरणों का तो सूर्य तो दूर जाता है ऐसा तो जैसे सूर्य कि की किरणें सब जगह है तो किरणों के किरणों के द्वारा सूर्य यहाँ स्थित है इसका मतलब क्या है की किरणों के सूर्य यहाँ कैसे स्थित है किरणों के ऐसा सुर्खी कैसी है रात में क्या बोले रात में भी सूक्ष्म किरण रहती है ऐसा ब्रह्म सूक्षा में गया। तो नहीं। है। है? अधिक नहीं रहती है? ना आ, अधिक अंधेरा है द्वारा या किरणों के द्वारा ऐसा कर सूर्य प्रतिष्ठा सूर्य चक्षुओं में स्थित है दूसरी श्रुति कहती है आदित्य चक्ष अक्षिणी सूर्य चक्षु होकर के नेत्र स्थान में प्रवेश कर गया सूत्री अनुसार, इस के अनुसार जैसे सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण चक्षु का चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण चक्षु के अंतर्गत होने पर भी चक्षु के अंतर्गत क्यों है क्योंकि चक्षु का अधिष्ठाता है चक्षु में चक्षु के अंतर्गत होने पर भी मतलब चक्षु में विद्यमान होने पर भी चक्षु में विद्यमान इस श्रुति के अनुसार जैसे सूर्य चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण चक्षु का अधिष्ठाता होने के कारण चक्षु के अंतर्गत होने पर भी बहिर्गत की बाहर निकलने वाले चक्षु के मलादी से स्पृष्ट नहीं होता है चक्षु के मलादी से स्पृष्ट नहीं होता है। चक्षु के मलादी से छुआ नहीं जाता है चक्षु के उसको छूते है क्या हाँ चक्षु के मल से छुआ नहीं जाता चक्षु के मल से उसका स्पर्श नहीं होता सूर्य सूर्य से उसका इस पर से नहीं होता है। आ, इस नहीं होता है है किसका का मतलब तथा उसी प्रकार परमात्मा उसी उसी प्रकार उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा सर्व सभी प्राणियों में आत्मा रूप से वर्तमान होने पर भी परमात्मा सभी प्राणियों में किस रूप से रहेगा तो आत्मा है सबका उसी प्रकार परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान होने पर भी तदगर दोष ही करते जाता है सभी भूतों में विद्यमान दोषों से इस इस पर से नहीं किया जाता है शोकमोवादी जो दोष हैं वो परमात्मा को स्पर्श नहीं करते क्यों तो वहां हित क्या बताया था बाह्य बताया था ना क्योंकि तस्व स्वाभाविक अपहत पापमतवादी गुण युक्त थे तस्कर न कि परमात्मा का स्वाभाविक अपात पापमत्वादी गुण तत्व होने से गुण युक्त होने से या तो परमात्मा के स्वाभाविक अपात पापमत्वादी गुण होने से गुण होने के कारण वह स्वेतर समस्त वस्तुओं से विलक्षण है बाह्य का क्या है? विलक्षण बाह्यत्वाद का विलक्षणत्वाद स्वेतर समस्त वस्तुओं से विलक्षण है क्यों विलक्षण है स्वाभाविक अपात पापमत्वादी गुणों से युक्त होने के कारण जीव इन गुणों से युक्त है लेकिन उसके गुण यह स्वाभाविक नहीं है ईश्वराधीन है ईश्वरा हाँ मुक्तों के गुण तो आविर्भूत है और ईश्वराधीन है बद्ध के तो आविर्भूत नहीं है होने पर भी आविर्भूत नहीं है ऐसा क्योंकि परमात्मा के स्वाभाविक अभा स्वात्मी गुण युक्तत्व होने से या गुण होने से परमात्मा के स्वाभाविक अभा स्वात्म गुण होने से युक्तत्व कर्थ जैसे गंधवर्थ गंध होता है ना तो यहाँ पर गुण युक्तत्व कर्थ क्या हुआ गुण युक्त जो है मतवर्थी अर्थ में कि परमात्मा के स्वाभाविक अपराधवादी पूर्ण होने के कारण अवह अपने सभी वह अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से विलक्षण है तो स्वास्थ्य क्या लेंगे हम परमात्मा और उससे इधर समस्त तो कितना जैसा और उससे बाह्य या विरक्षण कौन हो जाएगा फिर परमात्मा हो जाएगा हाँ विरक्षण है तो यहाँ दोष स्पर्श नहीं करते इसमें हेतु क्या है बाह्यत्व या विलक्षणत्व है ना बाह्यत्व या विलक्षणत्व और अववाय क्यों है विलक्षण क्यों है स्वाभाविक आवास तत्वादी गुणों से युक्त होने के कारण लग जाएगा एको सर्वभूता एक बीज बहुदा यह करोति तमात्मस्थम ये पश्यती धीरा तक शाश्वत नेकसी बीज बहुध ये कौती तम आत्मस्थ तम आत्मस्थम ये अनुपस्य धीरा तुख शाश्वत न इतरषा न इतरषा लगाइए करोति। यशूताीज करोति। ये एक वीभूताीज बहुधी ये धीरा आत्मस्थंदमुप्य धीरा आत्मस्थ्य सुखम इतरे शाम नेश्वतम सुखम इतरे शाम न यह एका जो एक, एक कौन परमात्मा यह सर्वभत्मा का विशेषण है क्या एका और वसी सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म है इसके विशेषण क्या क्या एका और वसी एक का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अपने अपने समान तथा अधिक दुखी से रही परमात्मा के समान कोई है नहीं। और परमात्मा से अधिक कोई है नहीं है। तो यहाँ एक अर्थ क्या होगा कि समान तथा अधिक दुटीय से रहित समान तथा अधिक दुटीय से तो उसे न्यून दुटी का निषेध किया जाता है क्या न्यून दुटी का किया जाता है न्यून कोई बोले कैलास आश्रम में एक मंडलेश्वर जी है फिर इसका क्या मतलब हुआ उनके समान और उनसे अधिक कोई वहां नहीं है और कोई नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना दूसरे महात्मा साधक तो रहे तो न्यून का तो निषेध नहीं हुआ ना उनके से ना। आ, वही समझ लेना पर उनके सामान और उनसे अधिक दुटी तो का निषेध किया न्यून का निषेध नहीं होता है अब देखिए जो अपने समा जो समान तथा अधिक दुटी से रही थी वसी कर यहाँ पर सबको बस में करने वाला सबको बस में करने वाला अथवा भक्तों के बस में रहने वाला ऐसा भी अर्थ हो जाता है सबको बस में करने वाला अथवा भक्तों के बस में रहने वाला हाँ दोनों यथों में अब देखो बस में रहने का स्वभाव तो बसी तो देखिए कि एक कार्य है अपने समान तथा अधिक दुटी से रहित बसी सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रम्म एकम बीजम बहुधा करोती एक बीज को बहुत जगत रूप में कर लेता है एक बीज को बहुत जगत रूप में देता जगत रूप में किसको करता है एक बीज को बीज देखिएगा की जो अभी अभी कैसे पूर्वकाल में कैसे रहते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है बीज क्या कहा गया है बीज। बीज। बीज। अब ऐसा समझिए यहाँ पे की जैसे सृष्टि होती है वैसे ही बाद में क्या होता है प्रलय होता है तो प्रलय होते समय ये सब जितना अचेतन ये शरीर इंद्रियां तो समाप्त हो जाएंगी ये दृश्य जो जगत है पांच भौतिक के भी समाप्त हो जाएगा तो अचेतन प्रकृति और जीव रहेगा ना फिर क्या है कि और सूक्ष्म होते चले जाएंगे सब ये सूक्ष्म होते चले जाएंगे अचेतन प्रकृति और जीव ये सूक्ष्म होकर के परमात्मा विस्तृत हो जाएंगे अचेतन तो और जीव सूक्ष्म सूक्ष्म स्थित हो जाएंगे तो तो चेतना चेतन को क्या बीज ठीक से इसका वर्णन व्याख्या में देखेंगे है ना ये समझ लेना की वो एक बीज को बहुत जगत रूप में कर देता है एक कारण से बहुत कार्य बन जाता है तो विशेषण के परमात्मा के है कि एक एक के बसी सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म एक बीज हम एक बीज को बहुधा करो थे कि बहुत जगत रूप में कर देता है बहुत जगत रूप में महत मात्राएं पंचभूत तो ब्रह्मांडर जंगम प्राणी सब ऐसा बहुत जगत रूप में करता है ये धीरा आत्मस्थम सम अनुपस्ंत शाश्वतम सुखम इतरे सामना है ये धीरा धीरा कर रहे मुख्यु जो मुमुक्षु आत्मस्थम करते अपनी आत्मा में स्थित आत्मा तो तुँगा। तुँगा। तुँगा? आत्मा ये अपनी आत्मा में स्थितो तम का क्या हुआ सभी रूटों के अंतरात्मा परमात्मा का है ना आत्मस्थम तम ये धीरा जो मुमुक्षु आत्मस्थम अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित तम करते परमात्मा का अनुपस्ंती साक्षात्कार करते, है। करते हैं साक्षात्कार करते हैं या दर्शन जमाना का उपासना करते हैं कुछ निकल लेना की जो मुमुक्षु अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तेषा शाश्वतम सुखम उनका ही शाश्वत सुख होता है उनका ही क्या होता है शाश्वत सुख शाश्वत कहते हैं सदा रहने वाला सुख जो एक बार प्राप्त हो और हमेशा बना रहे उनको वो हमेशा नहीं रहेगा परमात्मा के साक्षात्कार करने वाले को जो सुख होगा वो हमेशा बना रहेगा यही कहते हैं देखो यहाँ पर व्याख्या में देखिए सर्वभूतांतरात्मा एक है एक का अर्थ कुछ लोग एक कर्थ करते हैं दूसरी बिल्कुल नहीं है एक एक का मतलब क्या हुआ दूसरी वस्तु है ही नहीं यहाँ एक अर्थ सर्वथा दुखी रहित नहीं है एक कर्थ सर्वथा दुखी रहित सांकर संप्रदाय में जहाँ एक शब्द आ जाए वहां बिल्कुल सबका निषेध कर देते हैं कुछ दूसरा नहीं निर्विशेष चिन्ह मात्री है लेकिन ध्यान देना यदि एक से सर्वथा द्वितीय एक कर्थ önce… सर्वथा दुखी कर दिया जाए एक शब्द के बल पर सबका निषेध कर दिया जाए तो सर्वभूत रहेंगे तो सर्वता कैसे बनेगा बनेगा सर भूतान इसका मतलब क्या है एक शब्द परमात्मा के समान और परमात्मा से अधिक द्वितीय वस्तु का निषेध करता है उनसे निम्न सभी भूतों का निषेध नहीं करता इसलिए तो। क्योंकि वैसार होने पर स्वभूत का ही अभाव होने से परमा हाँ बारातीस बजवा कि एक कार्य यदि वैसा ऐसा करते हैं दूसरा कोई नहीं है तो सर्वभूतों का भाव हो जाएगा तो स्वर्वता अंतरात्मा कहते भी नहीं बनेगा यह कब कहा जाएगा जब सर्वभूत है मतलब उनसे न्यून का निषेध नहीं किया गया है और देखिए अगले पेज देख पर न तत्समस्याधिकस दृश्यते तत्सम तत्सम न दृश्यते क्या अव्यधिका न दृश्यते की परमात्मा जो समान कोई नहीं है परमात्मा जो समान कोई नहीं ज्ञात होता है और उससे अधिक कोई नहीं ज्ञात होता दृश्यते कक्ष ज्ञाते है परमात्मा के समान कोई नहीं दिखाई देता है और परमात्मा से अधिक कोई नहीं दिखाई देता है इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब उनके समान और उनसे अधिक दूसरी वस्तु का निषेध किया गया है न्यून दूसरे का निषेध नहीं किया गया है अब देखना बसीकर तो वहीं पर है कि ये बसीकर से क्या किया है ऊपर से पांचवी पंक्ति में वह चेतना चेतनात्मक समग्र जगत को अपने बस में करने वाला है न बसीकर से भस्म करने वाला किसको जगत को विष्णु शास्त्र नाम में है जगत वसेम वर्तत वर्तत कृष्णाचरम वर्तते इदम। इदम जगत, इदम स, जगत, ये चराचर के सही जगत मतलब संपूर्ण जगत ये संपूर्ण जगत कृष्ण के बसमें है कृष्ण के बसमे मतलब कृष्ण संपूर्ण जगत को भस्मे करने वाले है तो बसीकर हुआ जगत को भस्मे करने वाले बसीकर कह रहे हैं भस्मे करने वाले ये रामायण का देखो आगे ये राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के पास जा, जाते हैं तो फिर वहां पर देखो राम कह रहे हैं इसमें इमे मुनि शार्दूला किंकर मुनिश्रेष्ठ शासनम करवाम किम मुनि शार्दुल का मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के लिए संबोधन है कि हे मुनिश्रेष्ठ इमो किंकरो स्वागत हम दोनों ये ये हम दोनों सेवक उपस्थित हैं कौन राम लक्ष्मण हम दोनों ये सेवक उपस्थित हैं आज्ञा मुझे आज्ञा दीजिए मुनि श्रेष्ठ मुझे हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या सेवा करें हम क्या सेवा करें तो ये क्या मतलब है तो इसका मतलब क्या है कि बस में रहने वाले भगवान ऐसा कह रहे हैं बस में रहने वाले भगवान ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ पर अभी इसके बल पर क्या कर सकते हैं बस एक हो जाएगा भक्तों के बस में रहने वाले भक्तों के बस में हाँ तो एक अर्थ हो गया कि बस में करने वाले जगत को बस में करने वाले दूसरा क्या हुआ भक्तों को बस में नहीं भक्तों के बस में रहने वाले जब अपना प्रेम होना चाहिए तब तो भगवान बस में रहते हैं प्रेम नहीं होगा तो फिर भगवान दिखाई भी नहीं देते प्रेम हो जाए तो उनको रस्ती से बांधा भी जा सकता है काम भी कराया जा सकता है नामदेव के घर में कौन सेविका थी तो भगवान चक्की उसके साथ पीसते थे बारह चक्की फीसते थे चक्की जो है ना औरतें पीसती थी ना तो चक्की पीसते थे कई काम उसके साथ साथ करते रहते थे और ये एक नाथ महाराज के यहाँ तो भगवान जल भरते थे बारह साल जल भरा भगवान ने अभी वो कुंड वहाँ बना हुआ जिसमें जल गोदावरी से भर भर भर डालते थे ठाकुर जी नौकर बनकर आए थे बारह साल उनके यहाँ पानी भराया भगवान ने ये सब कलयुग की बातें हैं प्रेम उतना होगा तो सब भगवान सहयोग करने को तैयार रहते हैं तो संसार से जिस मन हट जाएगा भगवान में ही लगेगा उसके सब काम भगवान कर देते हैं पूरा काम करते थे उसके घर का कपड़े तक धो लेते थे वहां नामदेव घर गर में भगवान सब काम करते थे थे नौकरानी का पूरा सहयोग करते थे वो भी भक्ति थी नामदेव महाराज भी भक्त थे और उनकी सेविका भी भक्ति थी तो दोनों के प्रेम से भगवान बन गए सब काम करते रहते हैं साथ में कि हो तो संसार से मन हटे भगवान में लगे तो सब सुलभ हो जाता है नहीं तो बहुत कठिन है तभी यहाँ पर वसी करते हैं बस में रहने वाले भक्तों के बस में रहने वाले साल में एक बार दर्शन होता है जैसे तो एकनाथ नाथ महाराज के अनि है ना खोलते एक दिन है बाकी ऊपर से देख लो एक दिन खोल के दिखाते हैं तो वहाँ पर है क्या नाम है जगह था गोदावरी के किनारे है एक महाराज का स्थान अलग वो एक नाथ महाराज का ईमानदारी उनके जीवन में कितनी थी वो किसी के यहाँ कुलकर्णी का काम करते थे कुलकर्णी मतलब पटवारी लेखा जोखा का नहीं एक नाथ महाराज का ये पटवारी वहाँ की भाषा में हाँ वहाँ की भाषा में मतलब लेखा जोखा करते थे काम किसी के यहाँ मुनीम जी थे समझे दोस्त एक पैसा का हिसाब जो है नहीं मिला था तो रात भर सोए नहीं थे वो रात भर हिसाब करते रहे एक पैसा कहा गया ईमानदारी तो जीवन में इतनी होनी तो चाहिए तो हो नहीं नहीं हो या ना हो ईमानदारी का ही ईमानदारी है तभी तभी सफलता है नहीं जीवन की असफलता है हर किसी भी तरह से सर्वप्रथम होनी चाहिए तो इतने ईमानदार थे वो एक नर महाराज जी रात भर हिसाब करते रहे दीपक जला करके तब उनके गुरु जी बोले क्या करते हो रात भर तुमको देख हो गया बोले महाराज के साथ नहीं मिल रहा है तो गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया होनी चाहिए कर्तव्य करना है अब ये दो अर्थ हो गए ना जगत को वश में करने वाले दूसरा है भक्तों को बस में भक्तों के बस में रहने वाले तीसरा अर्थ देखना वहीं पर रामायण के उद्धरण के आगे है वस्कार इच्छा भी होता है वशकार से क्या होता है इच्छा हाँ ये रंग राम उस भाष्य में है वसा इच्छा वसकार्थ इच्छा वशकार इच्छा।, इच्छा इच्छा जिसकी होगी उसे क्या कहेंगे वसी इच्छा करने वाले मतलब क्या है भगवान भक्तों को दर्शन देकर उनके मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा करते है ना इसलिए भगवान को वसी कहते हैं वसीकर्थ हो गया की भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली भक्तों की इच्छा को ऐसा भी वही अर्थ है अब देखिए हाँ इच्छा हुआ ठीक है भक्तों भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले ये बात ठीक हुई है ना अब ठीक कह वो बाल क्योंकि यहाँ वस का इच्छा है ना तो मतलब भक्तों को भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले या भक्तों को प्रसन्न रखने की इच्छा करने वाले ऐसा ठीक कहते है हैं आप अब ये जो बीज आया है ना कि भगवान एक बीज को बहुत जगत रूप में कर देते हैं तो बीज क्या है उसको देखो <misterisation> ये ब्राह्मण है न सदासी नो सदा तदानीम न असदीत न न सत आसित तदानीम तदानीम सृष्टि के पूर्व काल में सत आसीत सत नहीं था सत्य असत आसीत असत नहीं था सत असत ये दो नहीं थे सत का अर्थ है यहाँ पर कार्यावस्था वाला चेतन स्थूल चेतन अवसत का क्या अर्थ है स्थूल अचेतन भी। और ये अच्छा मतलब जगत जो जो चेथन सृष्टि तो के पहले में जगत था स्फूल जगत तो ये मतलब हैगत का निषेध तदाणीम सृष्टि के पूर्व काल में सत्य नहीं था और असत नहीं था तो फिर क्या स्थिति थी तो देखिए तम आसिता तमसा गुडम अग्रे प्रक्रतम तम आसीत सृष्टि के पूर्व अग्रे अग्रे है ना गुडम अग्रे अग्रे कराग काल है सृष्टि के प्राग काल में तम आसीत तम था और प्रक्रतम तमसा गुडम प्रकेतम करी में देखेंगे प्रकेतम करकेत कर्थ होता है वास स्थान और प्रागुतर अर्थ है प्रकृष्ट कि ब्रह्म का प्रकृष्ट निवास स्थान ब्रह्म का प्रकृष्ट निवास स्थान क्या है चेतना चेतनात्मक जगह भगवान सब में रहते है ना तो यहाँ पर प्रतीतम कर गया निवास स्थान मतलब चेतना चेतनात्मक जगत चेतना चेतनात्मक जगत ये जगत है ना ये तो ये कैसा था तम आशित ये तमसा घूम कि तम में लीन था चेतना चेतनात्मक जगत कैसा था वो तम में लीन था तम में लीन था मतलब कार्य कारण में लीन था कार्य कारण रूप से था ऐसा मतलब है ये तम में ये तम से आच्छादित था मतलब तम में लीन था ऐसा मतलब हुआ अब देखिए तैतरी सूक्ति है फिर तैतरी उपनिषद का तद अनुप्रवेश सच्चा तुगत कि परमात्मा उसमें प्रवेश करके सृष्टि भगवान की ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है सब की है, तो परमात्मा उसमें अनुप्रवेश करके सतोत हो गए क्या हो गए सतो yes. परमात्मा उसमें रचे गए पर परमात्मा उसमें अनुप्रवेश करके सच्चा तच्यात हो गए yes. बता रहा हूँ देखो वही यह श्रुति कार्यावस्था वाले चेतन जीवात्मा का सतपथ से कथन करती है तो कार्यावस्था वाला जीव चेतन जीवात्मा क्या होगा हुआ सत्य कार्यावस्था वाला अचेतन पदार्थ क्या हो गया तत्त्व त्यत हो गया ना तो भगवान सभी में अनुप्रवेश करके सत औत हो, हो गए हाँ अब हाँ कहा जा सकता है देखो अभी आगे आगे सब आ रहा है कह सकते हैं अभी देखिए पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्य उस चेतन जीव का सतपद से और अचेतन का असत से निर्देश करता है कि पूर्व काल में सत नहीं था मतलब कार्यावस्था वाला चेतन जीव नहीं था, नहीं था, नहीं था चेतन नहीं था असत नहीं था मतलब कार्यावस्था वाला ऐसा अचेतन पदार्थ नहीं था इस प्रकार पूर्व ब्राह्मण वाक्य सृष्टि के पूर्व काल में कार्यावस्था वाले चेतन जीव और कार्यावस्था वाले अचेतन पदार्थ के अभाव का निरूपण करता है कौन सा पूर्व वाक्य न सदासी तना हो गया तम आशी तमसागुडम अग्रे या उत्तर ब्राह्मण वाक प्रलय काल में उन दोनों का तम शब्द के वाच्य वस्तु में लीन होने का रोपण करता है तम शब्द के वाच्य वस्तु में लीन कौन था वही सद असत मतलब चेत ये जगत चेतना चेतनात्मक तो जगत है उसमें लीन होने का अनुपण करता है अब ये देखो सृष्टि के पूर्व तम था चेतना चेतनात्मक जगत वृष्टि मतलब कार्यावस्थापन कार्यावस्थापन चेतना चेतना चेतनात्मक जगत, मतलब hmm. चेतना चेतना जगत उसमें लीन था तम नहीं यह ब्राह्मण वाक्य का अर्थ है अब देखो प्रस्तुत ब्राह्मण वाक्य में आए तम पद पदकार चेतना चेतन समी है तम पद अर्थ क्या है चेतना चेतन पूरा सूक्ष्म चेतना चेतन पूरे का पूरा है ना अब ये देखो आगे सुबालोप निषद है महान अव्यक्तिये अव्यक्तम अक्षरे लिएतेमस लिये तमा परे देव एक ही भवती महत्व जानते है ना प्रकृति से उत्पन्न हुआ ना तो महत्व को में क्या बनेगा महान बात है समझ में मतलब महात अव्यक्त में लीन होता है महत्व किसमें लीन होता है तो बोलो अव्यक्त त्यार हो गया तो नहीं प्रकृति मात किसमें लीन होता है अव्यक्त में और देखना अव्यक्तम अक्षरे लिए थे अव्यक्त अक्षर में लीन होता है शब्दार्थ लगाइए फिर व्याख्या करेंगे महान अव्यक्त में लीन होता है अव्यक्त अक्षर में लीन होता है अक्षरम तमस लिए थे और अक्षर तम में लीन होता है अक्षर किसमें लीन होता है अब ये तमाया किसमें लीन होता है तम में लीन तम में लीन होता है इसके ऊपर जो हिंदी भी है उसको ऊपर से मिलाइए महान अव्यक्त लिये थे का तो अर्थ स्पष्ट है ना महत्व में लीन होता है समझ जाओगे और फिर अव्यक्त अक्षरे लिए अव्यक्तम अक्षरे थे क्या अर्थ है अव्यक्त अक्षर में लीन होता है तो अक्षर को भी समझाएंगे अभी शब्दार्थ देखो अक्षरम तमस लिये थे। इसका क्या अर्थ क्या है ऊपर अक्षर विभक्त तम में लीन होता है तम भी दो प्रकार का विभक्तम और अभिभक्तम की अक्षर विभक्तम में लीन होता है और फिर सुर्खी क्या कहती है जो तमा परे देवे एक ही भगवती तम परमात्मा में एक हो जाता है तो अब देखो ऊपर इसका अर्थ क्या किया है विभक्तम तमाक अर्थ किया है ऊपर विभक्तम और कार्यावस्था की उन कार्यावस्था प्राप्ति की उन उन्मुखता से रहित अभिभक्तम मतलब जब लय की प्रक्रिया चल रही है तब कार्यावस्था तब कार्यावस्था को प्राप्त करने के लिए उन्मुख रहेगा तम कारणावस्था में जा रहा है सूक्ष्म हो रहा है ना तो कैसे कार्यावस्था प्राप्ति की कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुक्त से रहित कहूंतम तो अविभक्तम शरीर परमात्मा में परेदेव क्या परमात्मा में परे देवे से पर देखो श्रुति है तमा परे देवे एक ही भगवती तमा का अर्थ विभक्तम तमा का क्या अर्थ है विभक्तम और परे देवे का अर्थ किया है कि अबिभक्तम शरीर परमात्मा क्या अर्थ किया है और कार्य नहीं कैसा कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुखता से रहित कैसा वो कार्यावस्था प्राप्ति की उन्मुखता से रहित परमात्मा में उनसे अभिन्न होकर रहता है उसमें उससे अभिन्न होकर कौन रहता है बोलो नहीं नहीं अभिन्न होकर कौन रहता है कौन सा तमि नहीं विभक्तम विभक्तम इससे हाँ विभक्तम अभिव्यक्तम शरीरक परमात्मा में अभी नो कर रहेगा अभिवक्तम शरीर ठीक है ठीक है ठीक है तो अभिवक्तम शरीर परमात्मा में अचीक कह रहे हैं आप ठीक है तो अभी रही होने पर अभिवक्तम हो गया ठीक है ठीक है ठीक तो तो है अब देखो आदि व्याख्यान देखना इस श्रुति से ज्ञात होता है इस श्रुति से क्या ज्ञात होता है जो ऊपर कहा था ना प्रस्तुत ब्राह्मण वचन में आए तम पद का चेतना चेतन समष्टि है था ना ऊपर पंक्ति मिली ब्राह्मण वचन में आए तम शब्द का अर्थ चेतना चेतन समष्टि है या इस श्रुति से ज्ञात होता है अब थोड़ा कैसे ज्ञात होता है स्पष्टीकरण के लिए देखेंगे देखिए जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व स्तम जब प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब सृष्टि होती है विषमावस्था होने, होने पर सृष्टि होती है लगाइए गुणों की वैषम्यावस्था होने पर गुणों की विषमावस्था होने पर सृष्टिकार करने के लिए प्रकृति उन्मुख होती है ना गुणों की विषमावस्था होने पर सृष्टिकार करने के लिए उन्मुख कौन होगी तो सृष्टि सृष्टिकार करने के लिए उन्मुख प्रकृति अव्यक्त कहलाती है उन्मुख प्रकृति कौन कहलाती है बताइए समझ में अव्यक्त कर समझ में आया हाँ महान अव्यक्त ली अव्यक्त है समझ में अब थोड़ा और देखो यहीं पर और इसके पश्चात कुछ अवस्थान्तर वाली होकर जब लय हो रहा है ना तो कुछ अवस्थान्तर वाली हुई मतलब सृष्टिकार करने की उन्मुखता से रहित कुछ अवस्थांतर वाली होकर मतलब सृष्टि कार्य करने के उन्मुक्ता से रहित होकर गुणों की साम्यावस्था वाली प्रकृति भी अव्यक्त कहलाती है तो अव्यक्त की दो स्थितियां हो गई बड़ी साम्यावस्था वाली और साम्यावस्था वाली दो स्थितियां हैं अव्यक्त की दोनों रूपों में अव्यक्त नाम है अब देखो जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों का सामने भी स्पष्ट नहीं रहता मतलब और सूक्ष्म अवस्था में चली जाएगी प्रकृति जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों का सामने भी स्पष्ट नहीं रहता तो चेतना, चेतन समष्टि संयुक्त स्पष्ट रहता है चेतन समष्टि से संयुक्त है प्रकृति चेतन समष्टि से संयुक्त कौन है सब मिल जाते हैं ना एक सभी इकट्ठे होकर परमात्मा निश्चित होते तो चेतन समष्टि से संयुक्त है प्रकृति तो चेतन समष्टि संयुक्त तो किसमें रहेगा प्रकृति में या कई अभ्यक्त मिलते देखना जिस अवस्था में प्रकृति के गुणों का साम्य भी स्पष्ट नहीं रहता किंतु चेतन समष्टि संयुक्त स्पष्ट रहता है उस अवस्था में चेतन समष्टि से संयुक्त अचेतन प्रकृति को अक्षर कहते हैं अक्षर करता है गया? जिस अवस्था में यह अचेतन है या चेतन समष्टि है इस प्रकार चेतन समष्टि संयुक्तत्व का भी विवेचन नहीं हो सकता चेतन समी संयुक्त कौन होगी प्रकृति तो चेतन समी संयुक्त का विवेचन कैसे संभव है या अचेतन है और या चेतन समस्ती है तो अक्षर अवस्था में यह विवेचन हो जाएगा किंतु at आगे जिस अवस्था में या अचेतन है या चेतन समी है इस प्रकार चेतन समस्टि संयुक्तत्व का भी विवेचन नहीं हो सकता उस अवस्था वाला सूक्ष्म प्रकृति या सूक्ष्म प्रधान तम कहलाता है उस अवस्था वाली सूक्ष्म प्रकृति को क्या कहते हैं तम और सूक्ष्म हो गई चेतन वो संयुक्त हो गया संयुक्त हो गया ना न संयुक्त तो हो गई सं, है संयुक्त है अभी अब देखिए आगे अक्षर अच्छा आदि अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख वही तम जब सृष्टि कार्य हो जब सृष्टि काल होता है तो उन्मुख रहता है ना इस अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख वही तम कहलाता है और आगे और वैसी उन्मुखता से रहित अत्यंत सूक्ष्म प्रधान अभिभक्तम कहा जाता है और सूक्ष्म होने पर क्या कहा जाता है वो हाँ? इस अवस्था में उसका परमात्मा शरीरत्वन भी चिंतन दुष्कर है वो परमात्मा का शरीर है ना पर इतना सूक्ष्म होकर के परमात्मा में स्थित है कि परमात्मा शरीरत्वन भी चिंतन कठिन है तब वह जल में लीन लवण के समान जल में जो लवण लीन हो जाए ना तो जल से पृथक समझना कठिन पड़ता है तब वह जल में लीन लवण के समान परमात्मा में विलीन होकर उससे अभिभक्त रहता है अभिभक्तम है ना तो जल में विलीन लवण के समान परमात्मा में विलीन होकर उससे अभिभक्त रहता है बिल्कुल मतलब तो विभक्त ऐसा या अभिभक्तम प्रकृति ही प्रस्तुत व्याख्य कट में बीज शब से कही जाती ये बीज है अभिभक्तम अच्छा कारणावस्था में बीज नाम रूप विभाग से रहित होता है इसलिए उसे एक कहती है एकम बीजम था ना इस मंत्र में नाम रूप विभाग के अभाव होने से उस बीज को क्या कह दिया एक ब्रह्म ने अच्छत संकल्प किया ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं बहुश्याम बो बहुत हो जाऊ तो इस प्रकार श्री भगवान के संकल्प से अभिभक्तम प्रकृति अभिभक्तम प्रकृति कार्योन्मुख होकर क्रमशाह कार्योन्मुख होकर पहले क्या होगी विभक्तम फिर किस रूप में आएगी हम्म? विभक्तम के बाद क्या हुआ अक्षर और फिर अच्छा। लगाइए इस प्रकार श्री भगवान के संकल्प से अविभक्तम प्रकृति कार्योन्मुख होकर क्रमशः विभक्तम अक्षर एवं अव्यक्त रूप वाली होती है और उसके गुणों में वैषम होता है बात में अव्यक्त रूप वाली होगी अब गुणों में वैषम होगा तो अव्यक्त फिर वह सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख होती है ये समझ जाओगे ना ऊपर से मिला लेना कि जब वो विभक्त हुई और फिर क्या हुई वो अक्षर हुई अक्षर में क्या है? चेतन का विवेचन हो जाता है और तम में नहीं होता है फिर वह सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख होती है ऐसे कार्योन्मुख अवस्था वाली अव्यक्त प्रकृति से महादादी से लेकर पंचभूत पर्यटक तत्वों की सृष्टि होती है इसके पश्चात भूतों का पंचीकरण होकर उनसे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंतर्गत चतुर्दश भ्रह्मा की सृष्टि होती है। हु? फिर ब्रह्मा की सृष्टि होकर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है इस प्रकार परमात्मा अपने संकल्प से एक बीज को जगत रूप कर देते है आगे कुछ रह गया है इसमें कि परमात्मा क्या करते हैं कि एक बीज को जगत रूप कर देते हैं बीज से क्या क्या लिया था यहां पर तम तम तम का मतलब क्या है हम वो संक्षेप में एक ऐसा सूक्ष्म में चेतन समृष्टि से संयुक्त या चेतन जिसका परमात्मा शरीर विवेचन भी हो सकता है ऐसा समझना अब यह आत्मनिरिष्ठन जो परमात्मा आत्मा में रहते हुए किसमें रहता है आत्मा में आत्मनोवंतरा आत्मा के अंदर है यम आत्मा जिसको परमात्मा नहीं जानता है यहाँ आत्मा का क्या है? नहीं नहीं, नहीं जीवात्मा ही है जीवात्मा ही है यह आत्मा जो परमात्मा जीवात्मा में रहते हुए जीवात्मा के अंदर है जिसको जीवात्मा नहीं जानता है आत्मा का जीवात्मा ही है यश आत्मा शरीर जिसका जीवात्मा शरीर है यह कि जो परमात्मा जीवात्मा के अंदर रहकर नीमन करता है वह परमात्मा तेरा आत्मा है तो वह अंतर्यामी तेरा आत्मा है और वो अमृत स्वरूप है अमृत कार है निरुपाधिक भोग के तो हाँ उपदेश किया जाता है इस प्रकार देखिए ये श्रुति आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का वर्णन करती है और जो मुमुक्षु अपनी आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको शाश्वत सुख होता है शाश्वत सुख मतलब समझते हैं सदा रहने वाला और जो विशेष सुख होते हैं सांसारिक वस्तुओं से जो सुख होते हैं वो क्षणिक होते हैं हमेशा नहीं रहते हैं शाश्वत सुख वह होता है जो एक बार प्राप्त होने पर कभी अपने से च्युत ना हो ऐसा तो जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको शाश्वत सुख होता है दूसरे को नहीं होता है इसलिए परमात्म प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए इसमें एक एकं बहुत यह तम ये अनुसार धीरास्ते साम सुखम शाश्वत ने सुखम शाश्वत न इतरेश भूतांतरात्मा एक क्या रहता अपने समान तथा अधिक दुटी से रहित बसी सभी भूतों का अंतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म वसी कर जगत को बस में करने वाला अथवा भक्तों के बस में रहने वाला परमात्मा वा। यह अन्य क्या होगा यह एकावसी स्वर भूतांतरात्मा एकम बीजम बोझा करोती अच्छा यह एक यह एका एकावसी स्वर भूतांतरात्मा एकम बीजम बहुजा करोती जो समान तथा अधिक दुति से रहित जगत को बस में करने वाला सभी भूतों का अंतरात्मा परमात्मा एक बीज को बहुत प्रकार से करता है एक बीज को बहुत जगत रूप में करता है और ये जो से आत्मा स्तम सम्यंत अपनी आत्मा में अंतरयामी रूप से स्थित अपनी आत्मा में स्थित उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तिर शाश्वतम सुखम उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती सामना अन्य को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है वास्तव में देखेंगे एका का समाप्त अधिक रहता अपनी समानता और अधिकता से रहता अपनी समानता और अधिकता से वसा कर इच्छा सह अस्तिति वसी वो इच्छा जिसकी होती है उसे क्या कहते हैं वसी मतलब क्या कहेंगे भक्तों उधार भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने की इच्छा वाले हैं भक्तों का उद्धार करने की इच्छा वाले ऐसा कर लेना अभी देखना जगत वसे वर्तम इस कई भी रीति के अनुसार वस वर्ती प्रपंच का वस में रहने वाला प्रपंच है जिसके मतलब प्रपंच को मुन साधुला कि रामचंद्र का कथन है विश्वामित्र के पति है मुनि श्रेष्ठ की हम ये दो हम दोनों सेवक उपस्थित हुए है इस रीति के अनुसार भक्तों के वस में रहने वाले भक्तों के जैसे तो विश्वामित्र के बस में राम रहते थे ना तो इस कई भी रीति के अनुसार में रहने वाले है। एकम बीजम परे देव एकी के तम परमात्मा में एक हो जाता है मतलब तम विभक्तम अभिवक्तम शरीर परमात्मा से अभिभक्त होकर स्थित रहता है इस प्रति में कई भी रीति के अनुसार स्वयं अपने से एक भूतम अपने से अविभाग अपने से अविभाग अवस्था वाले या अपने से अविभक्त अवस्था वाले परमात्मा से विभक्त कौन रहता है तम परमात्मा से अविभक्त अवस्था वाले तम रूप बीज को महादादी बहुत प्रकार के प्रपंच रूप से जो करता है महादादी बहुत प्रकार के जगत रूप से प्रपंच जगत रूप से जो करता है तम उसका जो साक्षात्कार कहते करते कहते हैं या के अनुसार अपने अंतर्यामी को जो देखते है इस रीति में क्या कार्य है परमात्मा को अंतरियामी कहा गया आत्मिष्ट इस कई भी रीति के अनुसार अपने अंतरयामी परमात्मा का जो साक्षात्कार करते हैं उनको ही शाश्वत सुख होता है शाश्वत सुख क्या है मतलब तो उनका ही जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको ही शाश्वत सुख होता है अर्थात उनकी ही मुक्ति होती है हाँ। आप awesome.